चटोरों के लिए चटपटी चाट तो मेरी ट्रीट पक्की हा पक्की याद है ना क्या है मेरी ट्रीट हां हाँ, तो जीना छोड़ दू बिना चाट के क्या जिंदगी और मुझे तो हर पल जीना है भरपूर इतनी कैलोरीज और तेल कितनी बीमारियां आज हम घर से बाहर कदम रखते हैं तो मुंह में पानी लाने वाले व्यंजन अपनी ओर बुलाते हैं। तक रखें? हाँ मैं उन करोड़ों लोगों में से एक हूँ जिनके लिए सरोजनी नगर का बाजार स्वर्ग से कम नहीं और दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जो मर्जी कहें, गोलगप्पे टिक्किया और चाट आदि खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता जिसने यह सब नहीं चखा उसका संसार में आना ही व्यर्थ है और एक प्लेट टिक्की अपने आप में संपूर्ण भोजन है आलू मूंग दाल सफेद चने दही सलाद के रूप में मौसमी सब्जिया जैसे बंद गोभी मूली गाजर आदि और प्याज सब कुछ है इसमें और इन सबके स्वाद में चार चांद लगाती सौट और पुदीने की चटनी भल्ला पापड़ी पापड़ी चाट और मुँह में आते ही गप से फूटे गोल गपे भारत के कई भागों में अलग अलग नाम से सबके दिलों पर राज करते हैं पानी पूरी कहो या फुचका पर वही चटपटा स्वाद जरा सा आटा या सूजी आलू चने मसाला और खट्टी मीठी चटनी के साथ कांजी आ गया ना मुँह में पानी इस सब के सामने किसी भी पंच सितारा होटल का कोई व्यंजन नहीं ठहर सकता और इनकी सुगंध से ही पता चल जाता है है। कि बस मंजिल करीब आजकल बच्चे बर्गर और पिज्जा ढूंढते हैं मगर अगर एक बार उनके मुंह को टिक्की गोलगप्पे और चाट लग जाए तो सब भूल ठेले के सामने भीड़ लगाएंगे कुछ हफ्ते पहले मैं यूं ही अपने मनपसंद सस्ते व्यंजन खा रही थी। एक अधेड़ उम्र का जोड़ा पास से से गुजरा। मुंह में पानी तो आया होगा, पर पर फिर गरीब ठेले वाले को देखे लगा। पर लप -लपाती जीत गई और वे भी आ खड़े हुए खाए जा रहे थे और साथ साथ टिप्पणियों की बरसात देखो कितनी गंदगी है ठेले वाले ने पत्तल फेंकने के लिए टोकरी अलग रखी थी कुछ खास नहीं है मुझे तो फला रेस्तरा में खाना ज्यादा पसंद है वगैरह वगैरह। किसी ने जबरन पकड़कर तो नहीं बुलाया था पर स्वाद आह जो चाट पकौड़ी के स्वाद में कैद हो उसके लिए क्या शर्म क्या करोड़ों की दौलत जेब में करोड़ों हो पर वही पंद्रह बीस की चाट जीतती है कुछ तो वजह है कि शादियों में लोग खाने से ज्यादा चाट पर टूटते हैं रेस्तरा में इंतजार करने के बजाय सड़क किनारे खड़े चाट वाले के पास जाएं और तुरंत पेट भर जाएगा काम की जल्दबाजी में भूखे रहने की क्या जरूरत है मैंने कई व्यस्त दिनों में समय बचाने के साथ साथ अपनी चटोरी जबान को भी संतुष्ट किया है ऐसे ही चाट की दुकान पर दो मुलाकातों और बैठकों के बीच बस दस मिनट में देश में विदेशी चीजों के खिलाफ प्रवचन देने वालों अगर असल में लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ना है तो चाट पकौड़ी की दावत लगा दो देखना राजा और रंक शेर और मेम ने सब खिंचे चले आएंगे और तो और यह तो हमारी इतनी अनमोल विरासत है कि इनका राज लेने बड़े बड़े देश कतार में खड़े नजर आएंगे अगर देखना है कि लोग अपनी जड़ों से कितने जुड़े हैं, तो किसी भी नुक्कड़ पर देखो आज भी ठेलों पर सब साथ खाते दिख जाएंगे अगर असली एकता, समानता और समाजवाद लाना है तो बस सबको एक बार चार्ट चखा दो आज भी यूपीएससी नई दिल्ली की चार्ट के किस्से सुनाए जाते हैं कि कैसे आयकर विभाग के कर्मचारियों ने पत्तल गिने थे और मेरे विद्यालय का चाटवाला सुना है कि उसकी दिल्ली में दो तीन थी तो पहचान है दिल्ली की। दिल्ली दिल्ली की की की जान है ये या कहें कि दिल्ली के दिल धड़कन है ये शर्माए नहीं और ज्यादा सोच विचार में जीवन व्यर्थ न गवाए चाटवाले की आवाज जैसे ही कानों में सुनाई दे दौड़े और पकड़ ले उसे कहीं वह चला ना जाए क्यों व्यर्थ में पढ़े जा रहे हैं अगर चाट खत्म हो गई तो